विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श इस एक भाव को स्मरण रखना ठीक होगा कि वह सत्ता क्रिया रहित होकर स्थित थी क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि सृष्टि के संबंध में इस भाव का ब्रह्मांड विज्ञान में किस प्रकार विकास हुआ है हम यह भी देखेंगे कि हिंदू तत्व ज्ञान और दर्शन शास्त्र के अनुसार यह सम्पूर्ण विश्व किस प्रकार क्रियाशील स्पंदनों की मानव समस्त गति है और कई काल ऐसे हुआ करते हैं जब यह समस्त गति शांत हो जाती है और सूक्ष्म से सुक्ष्म बनकर कुछ काल तक उसी अवस्था में रहती है इसी अवस्था का वर्णन इस सूक्त में किया गया है वह सत्ता अक्रिय थी अचल थी स्पंदन रहित थी और जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब वह स्पंदित होने लगी और उसी शांत आत्मविधित अद्वितीय सत्ता से यह सृष्टि बाहर निकल आई उसके परे कुछ नहीं है तम तमसा अंधकार पहले था। इस वर्णन की महिमा तुम लोगों में से वे ही समझ सकेंगे जो भारत या किसी अन्य उष्ण देश को गए हैं और वर्षा ऋतु का आरंभ देखा है इस दृश्य के वर्णन का प्रयत्न तीन कवियों ने जिस प्रकार किया है वह मुझे याद आता है मिल्टन कहते हैं प्रकाश नहीं था अंधकार ही दिखाई देता था कालिदास कहते हैं ऐसा अंधकार जिसका सुई से भेदन किया जा सकता है पर अंधकार में छिपा हुआ अंधकार इस वैदिक वर्णन को कोई नहीं पाता प्रत्येक वस्तु सुख रही है झुलस रही है सारी सृष्टि मानो जल रही है और कई दिनों से ऐसा हो रहा है इतने में एक दिन अपराह्ह में आकाश के एक कोने में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई देता है और आध घंटे के अंदर ही वह सारी पृथ्वी को छा लेता है बादल पर बादल छा जाते हैं और फिर प्रलयकारी घनघोर वर्षा होने लगती है सृष्टि का कारण इच्छा बताई गई जो सबसे पहले अस्तित्व में था वही इच्छा में परिणित हो गया और वह इच्छा कामना के रूप में प्रकट होने लगी यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि यह कामना ही सारी सृष्टि का कारण बतलाई गई है यह इच्छा ही बौद्ध और वेदांत दर्शनों में अत्यंत महत्व की कल्पना रही है और यही आगे चलकर जर्मन दर्शन में प्रविष्ट हो सापेन हावर के दर्शन की भित्ती स्वरूप बन गई है हम प्रथम यहाँ उसके विषय में सुनते हैं काम काम तदग्रे संवर्त मनसोरेता प्रथम असति निर्विंदन ऋषि हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा अब पहले इच्छा की उत्पत्ति हुई जो मन का प्रथम बीज है ऋषियों ने अपने हृदय में प्रज्ञा द्वारा खोजते खोजते सत और असत के बीच के संबंध का पता लगाया यह बड़ा विचित्र वर्णन है ऋषि अंत में कहते हैं सो अंग वेद यदि कदाचित वह शरीर भी इसे नहीं जानता कवित्व की विशेषताओं को अलग रखते हुए हम इस सुप्त में यह बातें हैं कि जगत संबंधी प्रश्न एक निश्चित रूप प्राप्त कर चुका है और यह भी प्रतीत होता है कि ऋषियों के मन अवश्य एक ऐसी उन्नत अवस्था में पहुंच गए हैं जहाँ किसी प्रकार के साधारण उत्तरों से उनका समाधान नहीं हो सकता हम यह देखते हैं कि ऊपर स्थित जगन की कल्पना से भी उन्हें संतोष न हुआ कई अन्य सूक्तों में भी इस सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में यही भाव पाया जाता है और जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जब वे विश्व के एक नियंता एक सगुण ईश्वर की खोज में लगे हुए थे तब वे एक के बाद दूसरे देवता को लेकर उसे उस उच्चतम पद तक उठा देते थे उसी तरह अब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्त्रोत्रों में एक या दूसरे भाव को लिया गया है उसका अनंत विस्तार किया गया है और उसे विश्व की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण बताया गया है एक विशिष्ट भाव को आधार के रूप में लिया गया है जिसमें सब कुछ आश्रित और स्थित है और वही आधार यह सब बना बन गया है